आज भाद्रपद की द्वादशी है और कृष्ण पक्ष के वही दिन रेठिया के नाम से पहचाना जाता है और गुजरात में मानी कच्छ में काठियाबार में गुजरात में वहाँ लेटिया बारस के नाम से समझी जाती है और उस वक्त लोगों को लोगों का ध्यान लेटिया की ओर मानू चरखा की ओर और, और चरखा के इर्द गिर्द में जिस चीज से मानी जाती है उसकी ओर खींचा जाता है आज मैं ऐसा समय नहीं पाता तो, तो एक सिलसिला चलता है पीछे कोई छोड़ते नहीं है उसको लेकिन मैं आज नहीं ऐसा समय पाता हूँ कि वो लेठिया द्वादशी को हम कोई उत्साह से पालन करें उसका एक विस्तृत अर्थ भी मैंने उसको दिया है और हिंदुस्तान ने मान लिया कि चरखा है वो तो अहिंसा का प्रतीक है उसके निशानी है आज वो निशानी तो गुम हो गई है अगर वो निशानी रहती तो आज हमारे सामने जो चीज बन रही है वो तो नहीं बनने वाली थी लेकिन बनती है फिर भी उसका स्मरण तो मैं आपको करा दू हमने तो 2 अक्टूबर को मनाया काफी था लेकिन ऐसा कई वर्षों से काफी नहीं माना जाता था जाता है अंग्रेजी तारीख उसको भी मानी जाती है और जो हिंदू टीसी उसको भी मानी जाते हैं इस तरी से वो दो दिन है और दो दिन के बीच में जितना फर्क नहीं जाता है वो सब का सब उसी उत्सव उस मानने में दिया जाता है लेकिन आज तक मैंने कहा ऐसा कोई मौका तो मैं पाता नहीं हूँ कि अगर ोग से कोई भी ऐसा मान ले तो अच्छा ही है पांच आदमी भी ऐसा मान ले तो अच्छा ही है उसमें कोई अच्छा करना वो करोड़ करे तो भी अच्छा है लेकिन एक ही करे तो भी वो अच्छा तो होता ही है इसलिए मैंने आप लोगों का का ध्यान इस और खींचा है एक मैंने सुना तो यहाँ के अखबारों में तो आ गया होगा पहले लेकिन मेरे ध्यान पर तो वो चीज कल आ गई वो क्या है करांच में हमारे मंडल साहेब हैं वो पाकिस्तान में पाकिस्तान की जो प्रधान मंडली है उनमें प्रधान है ऐसा कहा जाता है कि वो हरिजन है और हरिजन है तो भी है बंगाल के तो भी उनको कायद असम ने वो पाकिस्तान के प्रधान मंडल में स्थान दे दिया है उन्ही की सूचना से एक अभी बात बन गई है उसमें दूसरे दो जिनका नाम मैं भूल गया हूं वो शरीक हो गए सब के सब शरीक हुए ऐसा तो उसमें नहीं खुलता है लेकिन वो तो दो, दो हुए तो भी क्या एक हुए तो भी क्या लेकिन वो सर्कुलर तो निकल गया क्या है जन जितने हैं सिंध में रहते हैं उनको एक पट्टी रखनी चाहिए हाथ पर वो पट्टी में ऐसा लिखा जाएगा कि ये यह हरिजन है तो मनी अछूट है अस्पृश्य है कोई भी ऐसी संज्ञा लिखनी और पीछे उसमें वो वो चांद है बीज का चांद उसका निशान बांध दिया जाएगा और पीछे ब्रज का चांद के साथ तो रहता है वो सितारा रहता है वो उसको हाथ पर रखना ही चाहे कि जिससे पता चले कि ये तो अस्पृश्य है इसलिए उसको कोई हलाक न करे उसको कोई कोई निकाल न दे उसका लाजमी नतीजा मेरे पास आता है वो वो अगर मेरे शक की ही बात है और नहीं है तो अच्छी बात है नहीं है लेकिन वो सा आई जाता है उसमें से कि वो हरिजनों को तुम्हारा तो पीछे वो जो उनको नौकरी ली, ली जाए वो करना है और करना है पीछे वो मन मान लिया कि एक हरिजन ही रहे सब के सब तो रहने वाले नहीं है बाहर तो नहीं निकल गए तो निकलने वाले हैं ऐसा मैंने सुन लिया मेरे पास खत वगैरह आ गई लेकिन जितने रह जाएं उसको पीछे आखिर में इस्लाम ही कबूल करना है ऐसा नतीजा आ जाता है मेरे नजली को भयंकर नतीजा है एक आदमी दिल से वही सच्ची चीज से ऐसा मानकर इस्लाम लाता है तो कोई भी धर्म कबूल कर लेता है तो उसी को तो मैं बलिहारी कहूंगा सबको हक है आज मैं अपने को सनातनी हिंदू मानता हूँ कल उसको ऐसा लगा कि सनातन हिंदू धर्म में है क्या तो बहुत बुरा बद्दा है और सी चीजें ऐसी है कि जो मैं पसंद नहीं कर सकता हूँ लेकिन क्रिश्चियनिटी वो तो एक बड़ी भारी बात है इसलिए मैं उसको कबूल करूँ तो कौन उसमें रोक सकता है मेरे दिल में तो कोई लालच नहीं है कि तो मैं ख्रिस्ती हो जाऊँगा तो मेरी स्थिति को मैं और दुरुस्त करूँगा आर्थिक स्थिति या तो कोई भी दुनिया में स्थिति है उसको मैं दुरुस्त करूंगा वो को तो मैंने अपने ईश्वर के साथ हिसाब निकाल लिया और ठान लिया कि मुझको ख्रिस्ती बनना है तो पीछे सारी दुनिया मेरी मुखालत करे तो भी मैं तो वही रहूंगा ये हाल मैं दावे से कहना चाहता हूं तो क्योंकि मैं तो हलीजन बन गया और अछूत बन गया उनका हृदय में मैंने प्रवेश कर लिया है मैं मानता हूँ कि हिंदुस्तान में वो हाल आज एक भी हरिशं का हो नहीं सकता वो बेचारे कहाँ पूछते धर्म को क्या समझे क्या जाने उसको ये पूछो कि तब तो सनातन धर्म को वो जानते हैं क्या मैं कहूँगा कि नहीं वो क्या जाने यहाँ इतने लड़के हैं लड़कियां हैं आप लोग सब पढ़े मुझको कोई पूछे कि आप लोग वो जानते हैं तो मैं कहूँगा कि नहीं वो उसके लिए अभ्यास चाहिए उसके लिए तपश्चर्या चाहिए तब तो वो दावे से कहे कि हम तो ऐसे हैं लेकिन क्योंकि एक हिंदू कुटुम्ब में हमने जन्म लिया है और वहाँ हम बड़े हुए हमारा पालन होता है वहाँ इसलिए हम अपने को हिंदू खेलाते हैं लेकिन इसका मतलब थोड़ा यह है कि हम गीताजी को हमने स्मरण कर लिया है वेदादी को, को हम जानते हैं महाभारत रामायण को हम जानते हैं क्या हिंदू धर्म में रीत रिवाज पड़े वो जानते हैं उसमें ईश्वर का स्वरूप क्या दिया गया वो जानते हैं वो नहीं जानते हैं लेकिन फिर भी हम माने जाते हैं और मैं इसी उमे रखूंगा कि हाँ ऐसे कोई हिंदू नहीं पड़े कि जिनको कोई मारपीट करे तो भी वो कहेंगे कि, कि नहीं तब तो मैं मुसलमान हो गया या तो क्रिश्चियन हो गया या तो कुछ भी हो गया वो कहेगा कि नहीं मैं तो हूं वो हूं और उसने उसको मारो तो मारो तब तो वो अगर चे अपना धर्म का अभ्यास नहीं किया है तो भी अपने धर्म पर वो कायम रहा है उसके दिल में ऐसा है वो धर्म का माननी है कि जो उसने धारण किया उसके लिए वो अपनी प्यारी जान देगा दे पैसे तो एक एक अपनी मुट्ठी में मेल भरा है तो उसमें क्या है मेरे को आज निकाल दिया तो निकाल दिया तो ना पैसे के कारण अपनी जान के कारण कोई भी कारण सर वो अपना धर्म का परिवर्तन नहीं करेगा उसका त्याग नहीं करेगा तो वो जाने या न जाने कि धर्म क्या चीज है तो भी वो तो जानता है और मेरे विशाद ही माना के वो सब महाभारत उसका इतिहास में सुना दो और चटपट वेदा की का भी कुछ में सुना दो इसलिए तो कोई सनातन हिंदू बन नहीं सकता है अभ्यास करे वो चाहे लेकिन अगर एन मौके पर मैं उस चीज को छोड़ देता कोई भी कारण तो मैं हिंदू नहीं हूँ ऐसा सबको कहने का अधिकार हो जाएगा इसलिए मैं कहता हूँ कि आज हमारे यहाँ ऐसे हरिजन नहीं है कि जो समझ बूझ वो अपना धर्म का त्याग करेगा ऐसे हरिजन काफी बड़े हैं कि जो समझना वो कहेंगे कि मुझको समझने की दरकार क्या है मैं हिंदू हूँ कुछ भी हूँ मेरा धर्म आपको कबूल नहीं है जब मुझको कबूल है तो मैं उसके लिए मर जाऊंगा ऐसे तो काफी हरिजन बड़े हैं इसमें मुझको कोई शक नहीं है तब एक हरिजन अपना धर्म को छोड़ देता है और ऐसे मौके पर तो मैं वो कबर नहीं करूँगा मैं ये कहूँगा ऐसा नहीं होना चाहिए तो मैं तो ये उम्मीद करता हूं कि आज पाकिस्तान में जितने हरिजन पड़े हैं या तो दूसरे कोई भी पड़े हैं उनके लिए इतना तो उनको ऐलान कर लेना चाहिए तो पिछले वो बिजा लगाने की कोई जरूरत नहीं रहती क्योंकि सबके लिए वो तो होना ही चाहिए कि कोई भी शख्स ऐसा कहेगा कि के मैंने धर्म का परिवर्तन कर लिया है तो भी वो नाम वो अपना दिल की बात है वो वो इसका ईश्वर जाने लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत में कोई भी आदमी ऐसा दावा नहीं कर सकेगा कि उसने अपना धर्म का परिवर्तन जानबूझकर कर कर लिया है ऐसा ही माना जाएगा कि वो कोई भी डर के बस होकर मजबूर होकर उसने किया है इसलिए किसी का धर्म का परिवर्तन हो ही नहीं सकता ऐसा उनको कहना है एक तो मैं आपको वो मेरे दुख की बात सुनाना चाहता था पीछे दूसरी बात रह जाती है कि हमारे सामने दो त्यौहार आते हैं और इसी महीने में आ जाते हैं एक तो दशहरा वो तो बहुत बड़ा बुलंद त्योहार है उसको बहुत मानते हैं सारे हिंदुस्तान में हिंदू लोग लेकिन उस, उसकी महिमा बंगाल में बहुत अधिक है मैं तो रहा हूं बंगाल में इसलिए मैं जानता हूं कि दशहरा की क्या कीमत मानी जाती है तो वो त्योहार आता है और ठीक दो दिन के बाद बकरी आती है बकरी का तो कौन नहीं जानता है हिंदू कि जब बकरी आती है तब तो हिंदू मुसलमान के में जब कोई बड़ा गई मनुष्य नहीं था लड़ाई नहीं करते थे तो भी दिल में कुछ ऐसा होता हो जाता था सल्तनत जो अंग्रेजी थी उसको भी कुछ करना पड़ता था हाँ बकरी के दिन में कुछ हो जाएगा कोई हिंदू मुसलमानों के बीच में लड़ाई चढ़ी कोई भी मौका मिल गया आखिर में गाय को काटी गाय की सजावट की और पीछे उसको रास्ते में से गया हिंदू को उगाने के दिए उगसाने के दिए तो ऐसा करें दशहरा में दशहरा में हम बहुत चीज कर लेते हैं यहां भी होती है सब जगह पे और तो बाजा तो बचने का ही उस वगैरह भजन कीर्तन तो होने का ही है सजावट सबकी पुरतों की मर्दों की सब होने वाली है नए कपड़े पहनकर गाड़ी पर कोई सवार होंगे कोई घोड़ों पर सवार होंगे वो सब करेंगे तो क्या वो भी एक लड़ाई का मौका हो जाएगा और बकरीद भी लड़ाई का मौका हो जाएगा तो मैं कहूंगा कि जो हिंदू और जो मुसलमान दोस्ताना चोर से साथ साथ लेना चाहते हैं उनका यह धर्म हो जाता है कि बड़ी बरेजे से और मर्यादा से उसका पालन करें पालन तो करना है करें लेकिन एक दूसरों को, को गुस्से में लाने के लिए ऐसी चीज कोई ना करे जिससे सामने का आदमी गुस्से में आ जाता है बगैर ऐसे सबब से आज हम गुस्से से भरे हैं और गुस्से में जब आ जाते हैं तो एक की दस बना लेते हैं ऐसा तो यूं भी बन जाता है कि तो पूछे ऐसे मौके पर हम क्यों करेंगे एक तीसरी बात मैं कह देना चाहता हूं कि कल का दिन है वो जनूबी अफ्रीका में सत्याग्रह मनाने का है यूं तो चल रहा है आज हमारे भाइयों का पश्चिम तो की और अभी तो एशिया की भी हो गई तो वो सब इकट्ठा होकर कर लेते कुछ भी तो हमारे तरफ से वहां लोग गए वो उन लोगों को सुनाने के लिए कि देखो हम पर इतना होता है इसके लिए आप इंसाफ करें तो चंद दिनों के लिए खामोश भी हो जाते हैं चंद दिनों के लिए करते भी हैं तो हमारे भाइयों ने वहां इरादा कर लिया कि कल से होगा करें लेकिन उसकी शर्त का तो पालन करें मेरे पर तार आ गया है तो वहां जो तो तो आख़र में हिंदू मुसलमान सब और उसमें भी हैं, भी हैं, हैं, हैं। हैं, हैं पारसी वो वो सब वो सब सब हिंदुस्तानी माने माने जाते जाते है कि एक एक नाम से माने जाते हैं। दूसरे, दूसरे दूसरे नाम से से दूसरे दूसरे और सब पर एक ही कानून है सब पर वही ही इच्छा है सब पर वो वो काला निशान तो पड़ा ही है उसके उसकी, उसकी, उसकी उसके उसके पर वो लिखा है ऐसा कौन लिखते तो नहीं है लेकिन ऐसा है इस तरह से वो सब रहते हैं तो उनको मिलजुल कर ही सामना करना है जो चल रहा है सत्याग्रह उसमें भी वो लोग पड़े तो मुझको इसका तो कोई है नहीं कि वो न करे उनको हक है लेकिन हक तो तभी हो सकता है कि वो जो चीज चलाते है वो सच है और वो उसमें अहिंसा अच्छा को ही इस्तेमाल करते हैं उसमें कभी कोई बेचा या तो बेचा काम तो हुई नहीं सकता है तब वो सत्याग्रह नहीं हुआ सत्याग्रह वो कभी डराग्रह तो बन ही नहीं सकता है ऐसी जो कठिन शर्तें हैं उस शर्तों का पालन करते करते वो लोग अपने मान के लिए हिंदुस्तान के मान के कारण वो लड़ना शुरू कर दें तो मैं कहूंगा उनको उनको फतेह ही है मैं क्या कहने वाला था तो ईश्वर उनको फतेह दे मैं तो यही कहूंगा कि इस तरह से जो शुद्ध सत्याग्रह चलाता है जिसकी मैंने शर्त आपको अभी सुना दी इस तरह से वो करते हैं तो उ, उ, उसी में वो सत्याग्रह पेट में ही हटे है ऐसा समझकर जब मैं वहां था तब सत्याग्रह चलाया था और वो सत्याग्रह चलाने में बना बीस बरस की बात है ना बीस बरस तक वे रहा और वही सत्याग्रह इसी शर्त का पालन सी हमने शुरू किया तो अभी दुनिया कहती है हम के क्या हमारे कहने के कोई जरूरत नहीं देती कि वो सत्याग्रह हमने चलाया हिंदुस्तान में उसमें पीछे बड़ी बुरी बातें तो कर लेते हैं 40 करोड़ में वो दूसरी बातें लेकिन इसकी वजह से हमको आजादी मिल गई हमेशा आजादी पाते हैं तो वो तलवार का युद्ध होता है और पीछे जो हमारा सामना करता है उसको शिकस्त मिल जाती है और पीछे हम उसमें जीत गए ऐसा कहते हैं तो तो हार का सौदा हो जाता है हमने तो ऐसा था उसमें तो मैं तो कभी चाहता ही नहीं हूँ मैं क्यों चाहू अच्छा काम है उसको मैं अच्छा कहूँ स्वेच्छा से करते है तो मैं कहूँ स्वेच्छा से किया उसमें एक एब तो रह गई है वो दोष तो ये है हिन्दुस्तान के दो टुकड़े बन गए और दो हुकूमत और दो हुत भी एक आज तो एक दुश्मन देशे बन गए रहे और कभी आपस आपस में लड़ाई न करें लेकिन एक ऐसा सामान बन रहा है आज हिंदुस्तान में कि जिससे मैं कोई समझ नहीं सकता हूँ बाकी क्या होगा लेकिन है हमको समझ मिल जाए और हम समझ कि इससे तो हमारा मुल्क को हम हार बेचेंगे दूसरी बात तो हारने की छोड़ दो लेकिन मुल्क को हार बेचना धर्म की बाजी है उसको कमाकर बेच जाना ऐसा समझकर ईश्वर सबको ज्ञान दे और पीछे हम सीधे हो जाए तो बड़ी तो तो अच्छी बात है नहीं होते हैं तो पीछे वो धब्बा उस सतन को लग जाता है इतना तो मुझको ऐसा ही क्योंकि वो ऐसे तो प्रतिस्पर्धी हुकूमत एक एक एक ही एक ही संस्थान में कैसे रह सकती है वो मेरा जेन नहीं ही सब कब करता है लेकिन उसको दोहराने से हमको फायदा क्या है मैं तो इतनी ही बात तो मिलके ना चाहता था आपको ओके कह दी इससे हमारा काम काफी हो जाता है लेकिन ये मैं कहूँ मैंने कही तो ये चीज तो उस सिलसिले में कह दी है ना कि साउथ अफ्रीका के लोग जो पड़े हैं उनको तो सावधान होकर काम करना है और यहाँ जो दोनों हुकूमत है वो दोनों हुकूमतों को उनके जो हमारे भाई लोग वहाँ पड़े हैं उनको पूरा उत्साह दिलाना है और पूरा उत्तेजन देना है बस हो गए